भाष्यार्थ अध्याय छांदोग्योपनिषद शांको खंड विनर्दी गुणविशिष्ट शाम की उपासना सामो पासन गाना श्यामोपासन प्रसंगशेषादी गान समातेश्य फल विशेष संबंधात। संबंधात्मोपासना के प्रसंग से उद्गाता को गान विशेषादि संपत्ति का उपदेश किया जाता है क्योंकि इससे फल विशेष का संबंध होता है विनर्दिमा सामो वसभ्यंतग्ने प्रजापतिर् सोम से मृदूश्लक्षण वायुतलक्षण वलबदिद्रत कौ बृहस्पतिरप्वा वरुण सेवा दोपेत वारुणं तेवर्जय के विनर्दीनाम ग का वरणकर्ता हूँ वह पशुओं के लिए हितकर है और अग्निदेवता संबंधी उद्गीत है प्रजे प्रजापति का उद्गीत निरुक्त है सोम का निरुक्त है वायु का मृदुल और श्लक्षण सरलता से उच्चारण किए जाने वाले हैं इंद्र का श्लक्षण और बलवान है बृहस्पति का क्रौ कौ पक्षी के शब्द के समान है और वरुण का अप्रष्ट है इन सभी उद्गीतों का सेवन करे केवल संबंधी उद्गीत का ही परित्याग करें विनर्दी विशिष्टो नर्द स्वर विशेष ऋषभकूजित विनर्दी गिवाक्यशेष तचाम संबंधी पशुभ्योत पथभ्य मग्ने अने दोदी उद्दान इदमेव विशिष्ट ऋणे प्राथय कश्चि यजमान उद्गाता वा मनते विनर्द जिसका नर्द यानी स्वरो विशेष स्वर विशेष ऋषभ बैल के शब्द के समान विशिष्ट है वह विनर्दिगान है यहाँ गान शब्द वाक्य शेष है वह विनर्दिगान पशुओं के लिए हितकर और अग्नि देवता संबंधी उद्गीत उदगान है इस प्रकार के उच्च विशिष्ट शाम का मैं वर्ण करता हूँ अर्थात उनके लिए प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार को यजमान अथवा उज्जाता मानता है अनुक्तों मुकसम इत प्रजापते प्रजापतिदवत्य ज्ञान विशेष अनि प्रजापते निरुक्त स्पष्ट सोम से सोमदवत्य उद्गीत च उद्गी मृदुश्लक्षण चंुर्वायुर्द्लक्षण बलवच्च प्रयत्नाधिपेतान कौचम कौचपक्षी निनाद बाह्यस्पत्य बृहस्पतिबास्प्वांस्य स्वर समम वरुण सेवेत तेपोपेतुत वरुण वरुण प्रजापति का जो गान विशेष है वह अनिरुक्त है अर्थात अमुक के तुल्य है इस प्रकार विशेष रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रजापति भी विशेष रूप से निरूपित नहीं किया जाता सोम का अर्थात सोम देवता संबंधी जो उद्गीत है वह निरुक्त यानी स्पष्ट है जो गान मृदु और श्लक्षण है वह वा वायु का यानी वायु देवता संबंधी है जो श्लक्षण और बलवान बलवानी अधिक प्रयत्न की अपेक्षा वाला है वह वा इंद्र का यानी इंद्र संबंधी ज्ञान है जो कोंच यानी कोंच पक्षी के शब्द के समान है वह बृहस्पति का यानी बृहस्पति देवता संबंधी ज्ञान है अपध्वांत अर्थात फूटे हुए कासे के स्वर के समान जो है वह वरुण देवता संबंधी ज्ञान है उन सभी का सेवन अर्थात प्रयोग करें एकमात्र वरुण संबंधी गान का ही त्याग करें सवन के समय ध्यान का प्रकार अमृतत्व देवेभ्य आगमाइिनी त्यागा स्वधाम पितृभ्य आशा मनुष्येभ्य तृष्णोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमाया नमात्मन आगाया मनसा मनसाध्यायन प्रमत्त सुवीत मैं देवताओं के लिए अमृत का आगान साधन करूं। इस प्रकार चिंतन करते हुए आगान करे पितृगण के लिए स्वधा मनुष्यों के लिए आशा उनकी इष्ट वस्तुओं पशुओं के लिए तृण और जल यजमान के लिए स्वर्ग लोग और अपने लिए अन्न का आगान करूं। इस प्रकार इनका मन से ध्यान करते हुए प्रमादित होकर स्तुति करें। अमृत देवभ्य आगायानी साधयानी स्वधाम आगाया न्यां मनुष्येभ्य आशा प्राथित मितेत तृणोदक पशुभ्य स्वर्गम लोकमजात्मने मह्य नि मनसा चिंतन ध्यान प्रमत्तः सरोस्म वंजनादिभ्यूत मैं देवताओं के लिए अमृत का आगान साधन करूं। के लिए का आगान करू मनुष्यों के लिए आशा यानी प्रार्थित वस्तु का साधन पशुओं के लिए त्रिन और जल यजमान के लिए स्वर्गलोक और अपने लिए अन्न का आगान करू इस प्रकार इन बातों का मन से ध्यान चिंतन करते हुए स्वर उष्म और व्यंजनादि के उच्चारण में क्रद्रहित होकर प्रस्तुति करें स्वरादिवर्णुकीवात्मकता सर्वेरा इंद्रमन सर्वस्म प्रजापतेरात्म सर्वे स्रसा मृत्योरात्स्त यदी प्रपन्नो भवम् सत्वा सवा प्रतिवक्षती संपूर्ण स्वर इंद्र के आत्मा है समस्त उष्म वर्ण प्रजापति के आत्मा है समस्त स्पर्श वर्ण मृत्यु के आत्मा है इस प्रकार जानने वाले उस उद्गाता को यदि कोई पुरुष स्वरों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि मैं इंद्र के शरणागत हूं वही तुझे इसका उत्तर देंगे सर्वे आकारादय इंद्र से सर्व प्राणसात्मनो देहावयवस्थनी उड़ सससहादय प्रजापतिर्विराज कश्यपवात्म सर्वे स्पर्शा कांजनादी मृत्योरात्मन अकारादी सम्पूर्णस्वरबल जिसका कर्म है उस इंद्र यानी प्राण के आत्मा अर्था देह देवयवस्थनी है आदि समस्त समस्त्म वर्ण प्रजापति के अर्थात विराट या कश्यप के आत्मा है क आदि कवर्ग से लेकर पर्वत तक संपूर्ण स्पर्श वर्ण यानी व्यंजन मृत्यु के आत्मा के हैं तमेवम तमेव विधमुगातार कशिस्वरेशलभेत स्वरत्व प्रयुक्त इत्येवम उपालश्रम प्रपन्नोभुव स्वरा प्रजानोह स इंद्रो यव वक्त ता वक्षति स एव देंव उत्तर दास ब्रयात इस प्रकार जानने वाले उद्गाता को यदि कोई पुरुष कोईस्वरो में दे तू ने दोषयुक्त स्वर का प्रयोग किया है इस प्रकार दिए जाने पर वह उसे यह उत्तर दी कि स्वरो का प्रयोग करते समय मैं इंद्र अर्थात प्राण रूप ईश्वर के शरणागत आश्रित था अतः तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वह इंद्र देव ही देगा अथ यद्यनम शुपाल प्रजापति शरण प्रपन्नो भुवं सी प्रपन्नो और यदि कोई उसे उस वर्णों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो उससे कहे कि मैं प्रजापति के शरणागत था वही तेरा मर्दन करेगा और यदि कोई उसे स्पर्शों के उच्चारण में उलहाना दे तो उससे कहे कि मैं मृत्यु के शरण को प्राप्त था वही तुझे दग्ध करेगा अथ यदे पालत प्रजापति प्रति प्रेक्ष्य संचूर्णयतीनम ब्रुयात अथ यदेनम स्पर्शेशु पालत मृत्युम शरण प्रपन्नोभुव सवाम प्रति धक्ष्यति भस्मी कर और यदि उसी प्रकार कोई पुरुष इसे उस मरणों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि मैं प्रजापति के शरण को प्राप्त था वही तुझे पीसेगा अर्थात तेरे मद को अच्छी तरह चूर्ण करेगा और यदि कोई इसे स्पर्शों के उच्चारण में उल्हा दे तो उससे कहे कि मैं मृत्यु के शरणगत था वह तुझे दग्ध यानी भस्मीभूत करेगा वर्णों के उच्चारण काल में चिंतनीय सर्वेरा घोष वक्तव्या इंद्र बल दी प्रजापतेरात्मात्मानं परिदान वक्तव्या प्रजापतेरात्त्मा परिधानीतिपर्शाले सेनाता वक्तव्या मृत्युरात्मा पिहराती संपूर्ण स्वर्ग घोषयुक्त और बलयुक्त उच्चारण किए जाने चाहिए अतः उनका उच्चारण करते समय मैं इंद्र में बल का आधान करूं ऐसा चिंतन करना चाहिए सारे उष्ण वर्ण अग्रगस्त अनिरस्त एवं विवृत रूप से उच्चारण किए जाते हैं अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं प्रजापति को आत्मदान करू समस्त स्पर्श वर्णों को एक दूसरे से तनिक भी मिलाए बिना ही बोलना चाहिए और उस समय मैं मृत्यु से अपना परिहार करूं ऐसा चिंतन करना चाहिए यत इंद्राद्यात्म स्वरादयोत सर्वे स्वरा घोषवंत बलवंतो वक्तव्यः तथा मिंद्रे बलम दधानी बल मदधानीति तथा सर्व ग्रस्ता अंतर प्रवेशिता, अनिरस्ता, प्रजापते, अंतिता बहिप्रक्षिप्ता विस्तृता विवृत्यत्नोपेता प्रजापतेरात्म पिदत्ता प्रयक्षणतिपर्शाशेन शनकता भी अन भीक्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्माव शनक परहद्भि मृत्योरात् पिहरा क्योंकि ये स्वरादि इंद्राद रूप है अतः संपूर्ण स्वर घोषयुक्त और बल युक्त बोले जाने चाहिए तथा उस समय मैं इंद्र में बल का आधान करूं ऐसा चिंतन करना चाहिए इसी प्रकार समस्त अग्रस्त भीतर बिना प्रवेश कराए हुए अनिरस्त बाहर बिना निकाले हुए और विस्तृत विवृत प्रयत्न से युक्त उच्चारण किए जाने चाहिए और उनका उच्चारण करते समय मैं प्रजापति को आत्मदान करूं ऐसा चिंतन करना चाहिए तथा संपूर्ण स्पर्श मात्र थोड़े से भी परस्पर बिना मिले हुए बोलने चाहिए और उस समय यह चिंतन करना चाहिए कि कि जिस प्रकार लोग धीरे धीरे बालकों को जल आदि से बचाते हैं उसी प्रकार मैं अपने को धीरे धीरे मृत्यु से हटाऊ इतिदोगोग्योपनिषदी अध्याये द्वितिया खंड्यं संपूर्णम्